इस स्थूल को सूक्ष्म से सूक्ष्म को कारण शरीर से आत्मा को परम सत्ता से और जब हम सत्य के मार्ग पर चलेंगे हमारा शरीर स्वस्थ स्वाभाविक होगा मैं आयुर्वेद की भी बुराई नहीं करता आयुर्वेद जब से यह सृष्ट की रचना हुई तब से आयुर्वेद चला आ रहा है मगर कम से कम समाज को स्लो पॉइजन तो ना दो कि कहो कुछ और करो कुछ दूसरा भोजन सबको अच्छा लगता है अगर कहो कि हम भंडारे दे रहे हैं मगर भंडारों में अगर मीठा जहर मिलाए हो आज नहीं तो कल उसका असर पड़ेगा जाकर के भले हो सकता है लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती हो क्योंकि आज भी किसी शहर में प्रचारित कर दिया जाए कि आप लोगों की समस्त बीमारियां योग के माध्यम से ठीक कर दी जाएंगी पब्लिक टूट पड़ेगी क्योंकि मेरा मानना है कि सौ व्यक्ति में नब्बे बीमार किसी न किसी बीमारी से बीमार होंगे ग्रसित होंगे बेचारे इन योगश्यूर जिस प्रकार के लगाए जाते हैं जिस तरह से प्रचारित किया जाता है इन योगश्यूरों के माध्यम से उनकी भावनाओं का दोहन किया जाता है लाभ सौ में दस या बीस को मिलता है चूंकि लाभ निश्चित मिलेगा योग कोई नकारात्मक चीज नहीं है योग के अगर कुछ क्रम में अपनाए जाए उनका लाभ निश्चित रूप से मिलेगा मगर बेचारे जो नाना प्रकार के जिन जो परिवार अपने पहले चीज इलाज करा, करा करा के थक चुके होते हैं वो अभी कोई जेवर गहन रखकर उन श्यूरों पहुंचता है और श्यूर शुल्क लिया जाता है योग ऋषियों मुनियों की वह परंपरा की हुआ है विद्या जिसे निःशुल्क दान दिया जाना चाहिए निःशुल्क समाज को दिया जाना चाहिए उन श्यूरों के श्यूर शुल्क लगाए जाते हैं आगे वही बैठ सकता है जो ज्यादा पैसा दे पीछे वही बैठ सकता है जो गरीब हो उन श्यूरों में भी गरीबों का मजाक उड़ाया जाता है एक व्यवस्था होनी चाहिए संभाव से यहां भी व्यवस्था होती है अगर आगे चंद लोगों को बैठने के अलाउ किया जाता है तो या तो कार्यकर्ता होंगे या तो निश्चित समाज में चूंकि मैंने बार कहा मैं समाज की मर्यादाओं का उल्लंघन कभी नहीं करता अगर समाज के कोई प्रशासनिक अधिकारी हैं समाज के किसी प्रमुखता के दायित्व का निर्वाहन कर रहे हैं समाज के कोई सामाजिक कार्यकर्ता है तो उनको किसी भी सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम में उनको कुछ ना कुछ प्रमुखता मिलना चाहिए मगर प्रमुखता इस रूप से नहीं मिल जाना चाहिए अनेकों धर्माधिकारियों के उनमें देखते होंगे कि भावना वाले, वाले सिर्फ भक्त उनसे भी अधिक पात्रता लिए हो सकता है नीचे बैठे हो मगर उनके लिए सिंघासन अपने बगलों में सजा दिया जाता है अच्छे अच्छे सोफा सेट पड़े होंगे बढ़िया उनको स्वागत करके बैठा जाता है उनका माल्यार्पण कराया जा रहा है क्या यही धर्म का मार्ग है क्या यही ऋषियों मुनियों की परंपरा है पहले मुनियों की परंपरा में पहले भी था कि पात्रता के आधार पर अपने नजदीक आसन देते थे उन कथावाचकों जो कथा सुनाते रहते हैं नाना प्रकार की स्थिति करते रहते हैं कहीं ना कहीं उल्लेख बीच बीच में आता होगा कि जब कोई उनके नजदीक जाता था तो उसकी पात्रता का आंकलन करके उसको अपने नजदीक बैठाते थे मगर आज उन संस्थाओं में अनेकों संस्थाओं में देखें जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी होगा जितना बड़ा बेईमान होगा जितना बड़ा लुटेरा होगा वह उतना ही बड़ा स्वागत पाता होगा उसके लिए आप लोग उसका तालिया बजाओ इनके लिए आप मेरे कहने पे तालियां बजाने लगे इसी तरह वह आप लोगों से तालियां बजवाते हैं किसी ने 11 लाख का दान दे दिया इनके लिए तालियां बजाओ यह समाज के बीच हो रहा है समाज का हम कहते हैं उधार कर देंगे अनेकों योगाचार्य हैं, जो कहते हैं हिंदुस्तान के घर घर में योग की हमने अलग जगह दी हम विदेश अब जा रहे हैं अरे हिंदुस्तान को तुम अधर्मियों ने समझा क्या है हिंदुस्तान को क्या तुमने देखा है हिंदुस्तान की क्या गरीब जनता को तुमने देखा है उन घरों को तुमने देखा जो एक वस्त्र नहीं पहन पाते जो एक समय का भोजन नहीं कर पाते जहां आज भी संचार माध्यम नहीं है जहां आज भी योग का कोई नाम नहीं जानता अनेकों जहां बीमार पड़े हुए हैं अनेकों जहां अपाहिज पड़े हुए हैं क्या तुमने वहां सहारा देने का प्रयास किया चंदश्यूर महानगरों में लगाए और विदेश की यात्रा कर दिए और विदेशों में अगर एक भी यात्रा चली गई तो वहां भी लुटेरे बनकर के जाते हैं हिंदुस्तान के अनेकों धर्माचार्य और वहां जाकर के कहते हुए शब्द आप लोग सुनते होंगे कि कमाऊ पूछ से ही तो व्यक्ति मांगेगा इसीलिए विदेशों में हमारे धर्म का कहीं ना कहीं अपमान होता है पूर्ता से इफिले नहीं कर पाते कि धर्माचार पहुंचते तो बड़े उसे कि हम, हम ज्ञान देने आ रहे हैं मगर ज्ञान थोड़ी देर चलेगा और थोड़ी देर ज्ञान चलने के बाद बस निगाह उन्हीं में हो जाएंगी कि कौन व्यक्ति मुझे कितने लाख का दान दे सकता है हो सकता है टीवी कार्यक्रमों में उतना चुकी कार्ड दिया जाता है मैटर मगर अधिकांश जगह वही कि आप दान दे हमारे सदस्य बन जाए ऐसा कर दें वैसा कर दे आप करोड़ों का दान दे दे हम ऐसी बड़ी संस्था बहुत बड़ी डालते चले जा रहे हैं हम बहुत बड़ा योग का ऐसा वो बनवाने जा रहे हैं करोड़ों रुपए योग के नाम पे सपेट लिए जाएंगे और बड़े बड़े आयुर्वेद के संस्थान बन जाएंगे देखते होंगे फिर में बड़ी बड़ी योग पीठों का उद्घाटन का प्रचारित किया जाता है मगर जब आप देखते होंगे तो वहां योग योग की जगह बस वही आयुर्वेद के निर्माण करने वाली मशीनें दिखाई जाती हैं ये सब क्या है अगर जो कहो करो मैं बार बार कह रहा हूं अगर योग के साथ आयुर्वेद को जोड़ना है तो प्रसन्नता जोड़ो सालों तो पहले योग का नाम करते रहे अब योग के साथ आयुर्वेद को भी जोड़ना शुरू कर दिए क्योंकि अब अपना स्टेटस बना लेने के बाद अगर लाखों करोड़ों लोग अपने साथ जुड़ जाए उसके बाद अगर उस अहंकार बल होता है मैं तब वही कहता था जब मेरा एक भी शिष्य नहीं था तब भी मैंने अपना परिचय दिया था मैं कौन हूं क्या हूं क्या कर सकता हूं मैं कभी धनबल और जनबल से बात नहीं करता मैं केवल बात करता हूं तो उस प्रकट सत्ता के बल पर अपनी आत्म सत्ता के बल पर बोलो गुरुदेव भगवान की जय कोई कोका कोला की बुराई कर रहा है अरे कोका से कोला से बढ़कर जगह जगह जो शराब के ठेके लगे हुए हैं जो हिंदुस्तान की सरकार ही लगवाती है उसके खिलाफ आवाज उठाओ पहले उस शराब के मंत्रालय को बंद कराओ शराब के ठेकों को बंद कराओ मेरा तो मानना है कि पच्चीस कोका कोला तो हिंदुस्तान के अंदर ही निर्माण होते हैं या पेप्सी कोका कोला या ठंडा का कोई पेय अगर उनके अंदर कोई भी गलत सामग्री है तो उसको सरकार को परीक्षण करना चाहिए मगर वही कि जिन संस्थाओं ने हमें पैसा नहीं दिया उसका हम विरोध करने लगे अब तो मिर्च मसाले का भी विरोध किया जाता है यह कहीं ना कहीं भय दिखाने की बात है समाज को भय दिखाया जाता है कि अगर तुम उद्योगपति हो बहुत बड़े हो तुम या तो हमें सहयोग करो अगर सहयोग नहीं करोगे तो हमारे हम तुम्हारे उत्पादकों का विरोध करेंगे अरे एक मजदूर यदि वह मिर्च और नमक का सेवन नहीं करेगा तो वह जो एक आठ आठ घंटे पसीना बहाता है वह दो घंटे में आकर के बिस्तर पकड़ लेगा मैं कहता हूं अधिकता नहीं होनी चाहिए में तो दायरे में मिर्च मसाले का उपयोग करो मिर्च मसाला बुरे में अधिकता ना हो इस चीज की इस तरह के अनेकों प्रकार की भ्रांतियां समाज के अंदर पैदा की जा रही है यह एक दो बती बात नहीं मैं कह रहा मैं कह रहा हूं अनेकों लोगों की बात कह रहा हूं और जहां मैं दान और धर्म की बात कह रहा था कोई ब्रह्म ऋषि अपने आप कोई कह रहा मैं कर रहा हूं आपके आप, आप कर्जदार कि मेरे पास आ जाए। मैं का बड़े, बड़े का हैतन का तो का काल से चला रहा है जब से सृष्टि की रचना हुई तब से योग का क्रम चला रहा है योग की शक्ति योग माया हुआ प्रकट सत्ता माता आदि सत्य जगजनी जगदम्बा है जिन राष्ट्रों को मैंने कहा कि भविष्य में मैं, मैं दूंगा हर किसी चीज का कोई भी ज्ञान हो कोई भी मंत्र हो उसकी एक शक्ति होती है उसका एक ऋषि होता है उसकी देव देवशक्तियां होती हैं उसी तरह योग की मूल सत्ता योग माया माता आदिशक्ति जगजनी जगदंबा है और योग के ऋषि केवल स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज हैं योग के देवता ब्रह्मा विष्णु महेश है जिन्हें योगेश्वर कहा जाता है उन्हें क्या अवतार भगवान कृष्ठ हुए थे उन्हें भी ये योगेश्वर कहा गया ये वह मूल राफ़े है मगर आज को लोग केवल योग ऋषि छोटा सा योग उछल कूद की क्रियाएं सीख लिए मैं कह रहा हूं रसियों में चले जाओ अभी रसियों के आने को लोग अनेकों आज से पचासों साल पहले से को प्रकार के एक एक ऊपर पचास पचास लोग खड़े हो जाएंगे एक एक उंगली में पूरे शरीर का बैलेंस टांग देंगे तो यह तो उनके यह तो सामर्थ्य तो उनके अंदर ज्यादा हो गया अगर केवल हमारी उछल कूद की क्रियाओं से हम कहते वजन घटा देने की बात करते हैं अगर लोगों से सिर्फ एक लेंगे तुम लौकी का जूस पियो बस उससे आपका पेट कम हो जाएगा तो लौकी के जूस पीने की जरूरत अगर आप ऐसा करने लग जाएंगे तो निश्चित आज आपको लाभ मिलेगा मगर कल आपका नुकसान होगा अगर लीवर में पाचन करने की क्षमता आपकी समाप्त हो गई आप भोजन में निकाल जो कहा था कि भोजन आपका संतुलित हो निश्चित लौकिक सब्जियों का अधिक से अधिक सेवन करें हरी सब्जियों का अधिक अधिक सेवन करें मगर अगर आप गलती से भी महीने दो महीने ऐसा क्रम आपने चला दिया कि आप केवल उनका जूस पीना शुरू कर दिए खुद तो सेव अनार का जूस पीते होंगे आप समाज को कहेंगे लौकी का जूस पियो मैं कह रहा हूं पौष्टिक भोजन करो शरीर को स्वस्थ बनाना है तो आज जिस तरह भोजन यदि आप निर्धारित सीमा पर करें और योग करें तो स्वाभाविक आपका वजन घटता चला जाएगा सब्जी अधिक खाओ कभी अगर विशेष परिस्थिति तो हो तो आप आप लौकी का जूस भी पी लेते हो लाभदायक मगर कभी ऐसी गलती भूल करके भी मत करना कि आप अपने वजन को कम करने के लिए अचानक यदि कम करेंगे तो आप किसी ना किसी बीमारी का शिकार निश्चित रूप से होंगे आज नहीं होंगे तो कल होंगे आज युवावस्था में होंगे तो वृद्धावस्था में आपको तकलीफों का सामना अवश्य करना पड़ेगा आप अंकुरित दाने खाएं अंकुरित बीजों को खाएं केवल जवारे का ही नहीं आप गेहूं को अंकुरित कर लें जब उनमें आधे इंच का अंकुरन हो जाए तो आप उनको फिर उस तरह के अंकुर को खा लें चने को अंकुरन करें उनका सेवन करें अब आधी एक किसान एक मजदूर को कह दिया जाए आपके केवल का जीव पियो लौकी का जूस पियो तो बेचारा जो मजदूरी करके अपना पेट पाल रहा है वह भी महीने दो महीने के अंदर बंद हो जाएगा योगी सन्यासी किसी प्रकार का जीवन जी सकते हैं मैं सीमित धार के मैंने बार कहा एक छोटा बच्चा बच्चा छोटा छोटा बच्चा जितना भोजन करता हूँ उससे कम मैं सेवन करता हूं एक समय भोजन करता हूं एक समय छोटा सा हल्का सा नाश्ता लेता हूँ बाकी सायंकाल केवल मात्र दो वह रोटियां जो जिनके ज्यादा ज्यादा एक व्यक्ति के खाने के दो कौर बनेंगे आप लोगों की जो आदत पड़ी रहती है संक्षिप्त सा थोड़ा सा अन्य दाल दाल सब्जी या थोड़ी सी ले लेता हूं बत्तीस दांत होते हैं बत्तीस कौर के अंदर मेरा चौबीस घंटे का भोजन होता है मगर मैं ये कह दूं जैसा मैं करता हूं वैसा तुम करने लगो जो आठ घंटे दो परिश्रम करते हो मेहनत करते हो तो ये आपके लिए उचित नहीं होगा आपके यदि वजन घटाना हो तो उसके अनेकों मार्ग हैं योग के नाम पे जो दुकान है मैंने बार कहा योग मेरे द्वारा भी योग यहाँ का योग के क्रम बराबर प्रारंभ किए गए शिविरों के जब क्रम होता है तो उसको छोड़ करके बाकी जैसे दीपावली के बाद पुनः यहां कर दिया जाता है कोई भी व्यक्ति यदि योग सीखना चाहता अपने शरीर का वजन दूर करना चाहता है तो यहाँ पर निःशुल्क रहने की व्यवस्था रहती है उस समय कमरे उपलब्ध रहते हैं जब कम सदस्य आते हैं भोजन की निःशुल्क व्यवस्था रहती है और योग का ज्ञान में निःशुल्क देने के लिए हर पल तत्पर रहता हूँ योग की दुकानें इस प्रकार नहीं लगा कि अगर हम योग की दुकानें लगाएं और लोगों से कहा योग का परफिक्शन जगह जगह दो जा करके, क्योंकि आज वो परंपरा जो पड़ रही है अनेकों योगाचार जगह जगह पैदा हो जाएंगे जगह जगह योग की दुकानें लग जाएंगी, सब शुल्क लगाने लग जाएंगे और जो बेचारे इलाज डॉक्टरों के पास कराने जाते हैं उनका कहते तुम वहां मत जाओ हमारे पास आ जाओ तो जो बेचारे इलाज करा के हो सकता लाभ पा जाते वो कहीं ना कहीं और मौत के शिकार हो जाएंगे क्योंकि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनका इलाज योग के अंदर पूरी तरफ है योग पहले से चल तो बीमारियां नहीं आएंगी मगर अगर वह बीमारी चरम सीमा तक पहुंच गई है तो योग के माध्यम से पूरी तरह ठीक करना काफी कठिन रहता है और बहुत निगरानी पर लगातार प्रयास करने के बाद ही उसमें कंट्रोल किया जा सकता है और कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनमें योग के माध्यम से यदि पूरी चरम अवस्था में पहुंच गया है तो कंट्रोल नहीं किया जा सकता चेतना तरंगों के माध्यम से कंट्रोल किया जा सकता है तो यहां जो भी समाज का योग कभी भी मुझे जुड़ा सदस्य हो या मुझे जुड़ा सदस्य हो केवल आश्रम की मर्यादाओं का पालन करें नफामुक्त जीवन जिये तो यहां पर सदैव योग का प्रशिक्षण चलता रहता है उन्हें वही योग का क्रम बराबर मिलता रहेगा और भविष्य में अगर हो सकेगा तो मैं अगली नवरात्र में योग के वह कुंडली जागरण से जुड़ी चीजें योग के वह महत्वपूर्ण राह वह और ज्ञान प्रदान करूंगा जो समाज में उन योगाचार्यों द्वारा नहीं प्रदान किया जाता क्योंकि मैंने बार बार कहा कि मैं पूर्व में भी योगी था आज भी योगी हूं भविष्य में भी योगी रहूंगा बचपन से आज तक मेरे साथ जो भी जुड़े हैं मेरा भोजन छूट गया होगा मेरा मगर योग मेरा कभी नहीं छूट अगर मेरे पास कुछ समय मिलता है तो उसको मैं योगी क्रियाओं पर ही व्यतीत करता हूँ आज उसी तरह मैं दान धर्म और दान की बात कह रहा था कि अनेकों धर्माचार जिस तरह समाज के बीच हैं वो समाज को तो कहेंगे और दान रुपए आप यह दान दे दो इतना दान दे दो दान किसको दिया जाता है क्या दान शब्द का की अगर सही परिभाषा की जाए तो दान व्यक्ति किसको देता है प्रकट सत्ता जिस तरह हमें जीवन दान दे रही है वह प्रकट सत्ता पूर्ण है हम अपूर्ण है दान अपने से नीचे वाले व्यक्ति को दिया जाता है अपने से गरीब व्यक्ति को दिया जाता है अगर कोई गरीब है उसे दान दिया जाए किसी को बेसहारे को दान दिया जाए पैसा दिया जाए तो वह दान कहलाएगा तो यह तो आज धर्माचार सब बेसहारा हैं धर्माचार सब गरीब हैं दान रूप में यदि कोई स्वीकार करता है दक्षिणा दान स्वीकार करता है तो वह सिर्फ भिखारी होता है क्योंकि हम ना उस प्रगति सत्ता को कभी दान दे सकते हैं ना किसी गुरुसत्ता को दान दे सकते हैं चूंकि स्वतः जो दान दे रहा हो उसे आप दान क्या देंगे और कोई भी अगर योगी चैतन्य योगी रहा होगा अतीत में पहले भी रहते थे वर्तमान में भी है कि योगी अपने जीवन, जीवन का जीव को जीविकोपार्जन अपने परिश्रम के बल पर करता है दान के पैसे पर नहीं करता अगर वह दान के पैसे पर अपना जीव को जीविकोपार्जन करता है दान के पैसे पर अपना अपनी व्यवस्थाओं को संचालित करता है तो निश्चित रूप से वह केवल भिखारी है मेरे द्वारा पूर्व में हरे को बार जानकारी दी गई कि मैं अपने जीवन का हर खर्चा अपने परिवार से जुड़े सदस्यों का हर खर्चा अपने कर्म बल से उपार्जित पैसे के बल पर करता हूं मेरी हर सुख सुविधाएं समाज के दी हुए एक भी दक्षिणा एक भी पैसे से नहीं जुड़ी रहती और मैं दान के भाव से देने वाले व्यक्ति का दान कभी स्वीकार भी नहीं करता अगर आप दानी मान करके मां के चौड़ों पर कुछ यहां चढ़ा भी जाएंगे तो उसका फल कभी आपको मिलेगा भी नहीं चूंकि मैंने मैं बार बार कहा कि दानी बनने की कभी कोई गलती समाज का व्यक्ति करे ही ना कि मैं दानी बन करके किसी धर्मगुरु को जो वास्तविक में धर्मगुरु है जो वास्तविक में योगी है और अगर प्रकट सत्ता के चौड़ों में हम किसी देवी देवता में दानी बनकर के वहां किसी मंदिर का निर्माण करा रहे हैं दानी बनकर के वहां पैसा चढ़ा रहे हैं हम दानी है तो दानी निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कही पतन के मार्ग में जाएगा दान का फल कभी वह प्राप्त नहीं कर सकेगा चूंकि दो क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां दान शब्द नहीं समर्पण शब्द आता है कि हमारे पास जो कुछ है वह उस प्रकट सत्ता का दिया हुआ है हम प्रकट सत्ता के लिए नहीं दे रहे हम समर्पण कर रहे हैं प्रकट सत्ता के कार्यों के लिए जिस तरह गुरु आपका कोई कार्य कर रहा है मैं स्वतः अपने कर्म बल से उपार्जित पैसे का जिस तरह आप लोग सहयोग करते हैं उस तरह मैं भी अपने अपने उपार्जित धन का इन कार्यक्रमों में उपयोग करता हूं मैं जिस रास्ते में चल रहा हूं आपकी हजार बार की गर्ज तो आप सहयोगी बन सकते हैं मगर दानी नहीं बन सकते क्योंकि जब तक आपकी विचारधारा नहीं बदलेगी आप दानी बनकर के अहंकारी बनकर के हम दान चढ़ा रहे हैं हमारे दान से ये मंदिर बन गया हमारे दान से ये कमरा बन गया हमारे दान से ये विचारधारा बन गई तो उस विचारधारा का फल आपको कभी मिलेगा नहीं सिर्फ समर्पण होता है हमारे अंदर समर्पण भाव होना चाहिए कि हम जो कुछ समर्पित कर रहे हैं गुरु के लिए नहीं समर्पित कर रहे हैं गुरु का पेट पालने के लिए नहीं समर्पित कर रहे हैं गुरु की प्रगत सत्ता का समर्पित कर रहे हैं तो प्रगत सत्ता की ऊर्जा के लिए नहीं समर्पित कर रहे हैं हम स्थूल जगत में जो कुछ भी कर रहे हैं हमारे पास करने का केवल एक माध्यम है कि हम जिस तरह अगर ये आवाज ध्वनि भी कहीं पहुंचाई जा रहे तो इसके लिए भी एक माध्यम लगा हुआ है यह भी किसी न किसी पैसे से आया होगा तो इन व्यवस्थाओं में हम सहयोगी बन सकते हैं मगर दानी बन जाए कि हम दान समर्पित कर रहे हैं गुरु को और गुरु दान भाव से ले ले तो यह सिर्फ भिखारी होगा अतः समाज का कोई भी व्यक्ति किसी मंदिर में जब भी आप लोग इसीलिए कहते हैं हमने तो इतना दान किया आने को लोग हमने इतने मंदिर बनवाया इतना सब कुछ किया और उसके बाद भी हमारे घर में यह समस्याएं आकर खड़ी हो गई अनेक लोग चिंतन करते कि एक रुपया दान करोगे उसका दस गुना आपको मिलेगा एक रुपया यदि समर्पण करोगे तो उसका दस गुना फल अवश्य मिलेगा मगर समर्पण का भाव करने के पहले जब विचार कर लोगे कि मेरे पास जो कुछ है उस प्रकट सत्ता का दिया हुआ है और मैं प्रकट सत्ता के लिए नहीं दे रहा जिस तरह प्रकट सत्ता का आशीर्वाद मुझे मिला है मैं लाभान्वित हो रहा हूं तो प्रकट सत्ता के कार्य समाज पर चलते रहे उनमें मैं केवल एक सहयोगी बन रहा हूं प्रकट सत्ता के लिए सहयोगी नहीं बन रहा मैंने 18 वर्ष की उम्र की अवस्था के बाद उसके पहले अगर मैंने घर घर का भाइयों का परिवार का सहयोग लिया होगा तो उसको किसी न किसी तरह से मैंने उतार दिया है 18 वर्ष की उम्र की अवस्था आने के बाद से आज तक ना तो मैंने समाज का कभी एक रुपये ऋण रखा है अगर समाज का एक रुपये कहीं लगा तो उसको बदल करके दस रुपये मैंने तत्काल लगा दिया है न परिवार का न समाज का एक पल में ऋण लेकर के नहीं रहता इसलिए मैंने बार बार कहा है कि अगर आप कभी भी यहां पर जो भी सहयोग करते हैं हमेशा सदैव सचेत रहें दानी बनकर के यदि आप एक रुपये भी यहां चढ़ाएंगे उसका फल आपको कभी नहीं मिलेगा आप समर्पण करता कि हम समर्पण कर रहे हैं हमारे अंदर समर्पण का भाव कि जो लक्ष्य चल रहा है उस लक्ष्य में हम भी सहयोगी बन जाए हम भी गुरु के कार्य में जिससे आप मैं कह रहा था भक्त भक्त गुरु में समा जाना चाहता है गुरु के समान बन जाना चाहता है तो जो कार्य गुरु के चले अगर उसमें आप सहयोगी बने वे एक छत क्षेत्र विचार जब तक तो विचार जब आपके उस तरह बदले नहीं उस तरह आपके अंदर उसका परिवर्तन आपको नहीं प्राप्त हो सकेगा क्या मुझे जो कार्य चले अगर आप चाहो तो सहयोगी बनो और चाहो तो ना सहयोगी बनो क्योंकि मैंने बार बार का जिसकी हजार बार की गर्ज हो वो मेरे कार्यो में सहयोगी बने चूंकि मैं सहयोगी बना सकता हूं मगर दानी बनाकर आपको अपने साथ नहीं जोड़ सकता जो मैं कर रहा हूं तुम भी चाहो मेरे साथ चल सकते हो अगर सत्य की यात्रा नजर आ रही है तो तुम उस सत्य की यात्रा में चल सकते हो मैं अपने कर्म बल के माध्यम से अपना जीवोपार्जन करता था करता हूं और करता रहूंगा अतः कभी भी दानी दान के कर्मों पर सदैव सचेत रहने की जरूरत है कि समाज का कोई भी व्यक्ति कभी दानी नहीं बन सकता दानी के उलोह एक प्रकट सत्ता है दानी होता है धर्मगुरु जो अपनी चेतना तरंगों को समाज में देता है बिना किसी इच्छा के आपका गुरु भी जब आपको गुरु दीक्षा प्रदान करता है तो हर बार यही कहता है कि मेरी कोई दक्षिणा नहीं है आपकी हजार बार की गर्जो जो आपको समर्पण करना हो आप समर्पण करें समर्पण करें क्यों लक्ष्य के लिए समर्पण मेरे लिए ना करें कि हम जो दे रहे हैं वो गुरुजी के लिए हो जाएगा गुरुजी को किसी चीज की आवश्यकता नहीं गुरुजी अपने हिसाब से कपड़े खरीद लेते हैं अपने हिसाब से घर पर जितना जरूरत बनवा अपने हिसाब जब गाड़ी की जो जरूरत हो ले लेते हैं मुझे जितना जरूरत कर लेता हूं और जिस तरह आप सहयोग करता है उस तरह कार्यों में यहां भी सहयोग करता रहता हूं मैंने कहा प्रकाश सत्ता ने मुझे सामर्थ्य दी है कि मैं जिस तरह मैंने वार का ये दस यहाँ दसें दस यह साल चल नौ साल पूर्ण होने के बाद यहाँ अखंड भंडारा चलता रहा कभी मेरे द्वारा समाज से नहीं कहा गया कि आप सहयोग दो यहाँ के कभी एक भंडारे में चालीसा पाठ जब प्रारंभ हो मैं संतुष्ट हो गया तब मैंने चालीसा पठ की ऊर्जा समाज को बांटना शुरू की और समाज को मैंने कहा कि इस चालीसा पाठ की व्यवस्था आपको संचालित करना है तुम यहाँ जो मैं कह रहा हूं वह मुझसे ज्यादा चू मैं चाहता हूँ कि मेरा मान सम्मान हो चाहे नो मेरे शिष्य का मान सम्मान होना चाहिए आज जब नौपूर्ण हो गया तब मैंने कहा कि अगर समाज चाहे तो यहां जो अखंड भंडारा चलता रहता है उस भंडारे की व्यवस्था अपनी जिम्मेदारी में ले सकता है तो यह समाज यह कह सके कि हमारा अखंड भंडारा समाज के वहां चल रहा है कहने की जरूरत नहीं गुरु जी भंडारा चलाया जा रहा है मुझे इस चीज की आवश्यकता नहीं है चूंकि इस तरह का एक एक व्यवस्था जो मैं समाज को देता चला जाऊंगा उस तरह एक एक क्रम को जिस तरह आप दुर्गा चालीसा के पाठों का प्रवाह फैलाने लग गए हैं समाज में उसमें केवल मेरी एकांत साधना की ऊर्जा लगती रहती है और आप उसी तरह कार्य करते रहते हैं आप स्वतः पात्र बनते चले जाते हैं और समाज को पात्र बनाते चले जाते हैं इसी तरह एक एक करके इस सिद्धाश्रम में अनेकों ऐसे साधना कृदों की स्थापना करना चाहता हूं अनेकों ऐसे प्रवाहों को डालना चाहता हूं जिनकी बागडोर भविष्य में आप लोगों के ही हाथ में होगी अतः यहां पर जब भी आप कुछ भी समर्पित करें तो दानी बनकर के कभी न समर्पित करना समर्पण को प्रेम से स्वीकार करता हूं मगर दान रूप किसी धन का एक रुपये भी मैं स्वीकार नहीं करता अगर आप गलती से चढ़ा भी जाएंगे तो उसका कभी इस चीज के भाव में भी न रहना उसका हमको लाभ मिलेगा अगर समर्पण के भाव पे विचार करेंगे 10 मिनट सोचेंगे कि हमारे पास जो कुछ प्रकट सत्ता की देन है जो कुछ भी हमारे पास सामर्थ्य है वह गुरु की देन है अगर हम संस्कारों से कुछ अर्जित कर रहे हैं तो गुरु जो समाज में हमारे गुरु भाई बहनों को जो जिस तरह जुड़े हुए हैं उनकी दिशा धारा देना चाहते हो तो हम उनके लिए सहयोगी बन जाए आपके विचार बने उसे सहयोगी बने न विचार बने कोई जरूरत नहीं मेरे कार्य मैंने जो लक्ष्य ठाना है अपनी आत्मसक्ति के बल पर ठाना है प्रकृत सत्ता के बल पर ठाना है और जो मेरे आत्मअंश बन बनते चले जाएंगे मेरे लिए वही पर्याप्त होते हैं